मुक्ति और उसके उपाय अनासक्ति और त्याग मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैसे को रस एक विज्ञानम यथेक्षासी तथा कुरु अष्टाव्र संहिता विषय तृष्णा ही बंधन है विषयों से भी तृष्णा या वैराग्य ही मोक्ष है बस इतना ही विज्ञान है यह जानकर जो इच्छा हो करो भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्त तुष्टिर्मुहमु अष्टावक्र संहिता सांसारिक असा आसक्ति का त्याग करने मात्र से पुनः पुनः तुष्टि या संतोष होता है सच्चे साधक को अपने देह के प्रति भी किंचित मात्र भी आसक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वयं की देह के प्रति आसक्ति भी संसाराशक्ति के अंतर्गत ही आती है इस विषय में ऋषि अष्टावक्र का कथन है यशाभिमान मोक्षे देहे ममता तथा नवा ज्ञानी नवा केवलम दुख भाग सौन अष्टावक्र संहिता जिसे मैं मुक्त हूँ ऐसा मोक्षाभिमान है और साथ ही देह के प्रति ममता है वह न तो ज्ञानी है और न ही योगी वह केवल दुखभागी है स्वौरुषेण साध्यन स्वेप्सितग रूपिणा मन प्रसन्मात्रेन बिना नास्तुति स्वौरुष के द्वारा साध्य निज ईप्सित अर्थात अपनी पार्थिव अभिलाषा के त्याग रूप मन की प्रशांति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की शुभ गति या शुभ प्राप्ति नहीं होती स्वायत्त में स्वेपसितग वेधनम यस्य सिष्ठ अपने स्वयं के अधीन और अत्यंत हितकारी स्वयं की इच्छित वस्तु के त्याग का अनुभव जिसे दुष्कर्या कठिन लगता है उस पुरुष कीट को धिक्कार है त्यजन भीमत वस्तु य जित मनस्तेन जितमेव मनस्ते ना्यस्यता इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर के लिए अपने हृदय की अत्यंत प्रिय वस्तु को भी त्याग कर संशय रहित होकर अवस्थान कर सकता है उसने ही वास्तविक मन को बाह्य भटकने से रोक कर जीत लिया है यदि छिन्ना तंगा निचित मतिम योगिष्ठ यदि तुम इस पृथ्वी पर जो तुम्हें अतिरम्य वस्तु लगती है उसे ज्ञान के द्वारा अरम्य रूप से धारणा कर सको अर्थात एकमात्र परमात्मा को ही केवल रम्य जानने में सफल हो सको तो मेरा यह मत है कि तुम्हारे चित्त का अंग छेद हो गया है स्वस्व परोक्षेण दृष्टवा पश्यंत जागरण मोहः चिम तय अनुसंधाय जागरे सत्य बुद्धि पंचदशी तृप्तदीप स्वप्न स्वयं ही स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं को प्रत्यक्ष देखकर प्रमाद प्रमादशून्य ज्ञानी व्यक्ति उनका विवेचन कर अवस्था को भी प्राप्त स्वप्न तुल्य निरंतर चिंतन करे जागृतावस्था में नित्यत्व बुद्धि त्याग कर उसमें आस्था दूर करने पर स्त्री पुत्रादि विषयों में पुनः पूर्ववत अनुराग पैदा नहीं होता वस्तुतः स्त्री पुत्रादि विषयों के साथ हमारा संबंध नितान्त स्वप्नवत व अस्थायी होता है जिस प्रकार स्वप्न में राज्य प्राप्ति होने पर हम आनंदित होते हैं पर निद्रा समाप्त होने पर उसे स्वप्न के रूप में जानते हैं उसी प्रकार जागृतावस्था में मोहवश स्त्री पुत्रादि के प्रति आसक्त हो मुक्त बने रहते हैं लेकिन जब मृत्यु आकर हमें एक दूसरे से अनंत काल के लिए अलग कर देती है जब हम अपने प्राण प्रिय व्यक्ति को चिरकाल के लिए खोकर जगत को केवल शून्य सा देखने लगते हैं तभी हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि पृथ्वी पर हमारा कुछ प्राप्त करना धन ऐश्वर्य आदि का लाभ करना यह सब स्वप्नवत है सत्य नहीं है अतएव जो लोग मृत्यु द्वारा जगाए जाने के पूर्व ही तत्व ज्ञान के विचार द्वारा जाग गए हैं और परमेश्वर को ही अपना एकमात्र बंधु समझने लगे हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हैं और उनका ही जन्म ग्रहण करना सार्थक है अर्थ प्राप्त विवेकस्य न प्राप्त श्यामल पदम मन सत्यजान परितापो ही जायते योग वाशिष्ट जिसने केवल आधा विवेक ही प्राप्त किया है पर अमल ब्रह्म पद प्राप्त नहीं किया है ऐसे व्यक्ति के लिए मन में भोग त्याग करने में विशेष कष्ट होता है ज्ञान गेय मन सोन में तिलक्षण न स्वाद्यंते सम्राणी भोगविंदा जिसने गेय पदार्थ को जान लिया है उसके मन का यह वैलक्षण होता है कि उसके द्वारा पुनः सारे भोगों का आस्वादन नहीं होता बुध स्वा बुध स्वाभरण भारम मलमापनम तथा मनते स्त्री चूर्खश्च तदेव बहुमत ज्ञानी व्यक्ति अलंकारादि को भार और चंदनादि विलेपन को मल के समान समझते हैं जबकि स्त्री और अज्ञानी उनको उपादेश समझते हैं दक्षा प्रकाशते आत्मबोध वह ज्ञानी व्यक्ति बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति त्याग कर आत्म सुख में विलीन होने के कारण घटस्थ दीप की प्रभा की तरह भीतर ही प्रकाशित रहते हैं सुखदेव ने कहा श्री कृष्ण ने देह त्याग के समय सोचा मैं यह लोक त्याग कर चला अभी उद्धव ही मेरे बारे में ज्ञान लाभ का योग्य पात्र है क्योंकि उसके अधिक और कोई आत्मज्ञानी नहीं वह मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है क्योंकि विषय उसके मन की क्षुब्ध नहीं कर सकता नो नोद्धवोन्नपी मंडू नो यदुर्नाजि प्रभु भागवत उसमें आत्मदमन करने की विलक्षण क्षमता है